शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा श्री नकुलेश्वर चट्टोपाध्याय 1917 सौ ईस्वी का समय था मैं कलकत्ते के कॉलेज में पढ़ता था मार्च मास में श्री श्री ठाकुर के जन्मोत्सव के समय स्वयं सेवक बनकर मैं पहले पहल बेलुर मगदर्शन का सुयोग प्राप्त कर सका था उस समय मठ में श्री श्री ठाकुर के पार्षदों में अनेक महात्मा ही उपस्थित थे मुझे सभी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था किंतु किसी को पहचानने की शक्ति या मन का भाव उस समय नहीं था दिन भर मठ में काम करके शाम को कलकत्ते लौट आया उसके उपरांत उन्नीस ईस्वी में भी मैं बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर श्री श्री ठाकुर की लीला भूमि का दर्शन करवा था उन्नीस ईस्वी में पटना शहर में मैं नौकरी करने आ गया 1922 ईस्वी में पटना में श्री रामकृष्ण आश्रम की स्थापना का आयोजन होने लगा 1924 सौ ईस्वी की शारदीय दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि को बेलूर मठ में श्री श्री ठाकुर के अन्यतम पार्षद पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज की कृपा पाकर मैं धन्य हुआ उस समय पूज्य महापुरुष महाराज मठ में नहीं थे वे बेंगलोर में रह रहे थे पूज्यपाद पूजा पाठ के समाप्त होने पर मैं पटना लौट आया किंतु महापुरुष जी का दर्शन न हो सकने से मन में बहुत ही अशांति लगने लगी तदनंतर 1925 सौ ईस्वी के अक्टूबर मास में शारदीय दुर्गा पूजा के समय एक महीने की छुट्टी लेकर अपने गाँव को जाने के मार्ग में दुर्गा पूजा के तीन दिन पूर्व मैं बेलूर मठ पहुँचा से ठाकुर को प्रणाम करके महापुरुष जी के कमरे में प्रणाम करने गया उन्होंने मेरा परिचय और कुशल मंगल पूछा प्रथम दर्शन से ही मुझे अनिर्वचनीय आनंद मिला बाद में मैंने कहा दुर्गा पूजा की छुट्टी लेकर गांव जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत कहा यह कैसी बात मठ में जगतजननी की पूजा होगी शुद्ध तत्व साधु ब्रह्मचारियों के द्वारा महादुर्गा की पूजा होगी जहाँ उनका विशेष रूप से आविर्भाव होगा उसे छोड़कर कहाँ पूजा देखने जाओगे यहीं पूजा देखकर घर जाना न कहने का साहस नहीं हुआ मन में पद्मा नदी के उस पार अपने गांव की पूजा देखने की इच्छा भी प्रबल थी किंतु वहीं रह जाना पड़ा क्रमशः षठी तथा सप्तमी को पूजा समारोह सम्पन्न हुआ रोज मैं पूजा में सम्मिलित होता था वह एक अपूर्व आनंद का वातावरण था सायम प्रातः दोनों समय में महापुरुष जी को प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में जाता था महापुरुष जी महा, महा के भाव में विभोर रहा करते थे अष्टमी के दिन प्रातः नौ बजे उनके कमरे में जाकर देखा कलकत्ते से बहुत से भक्त आए हुए हैं मैं उस कमरे के पश्चिम ओर की दीवार पर पीठ लगाकर कर खड़े खड़े उनका दर्शन और उनके उपदेशामृत का पान करने लगा उस समय वे मां के भाव में विफोर होकर कभी श्यामा संगीत गाते और कभी सबको आशीर्वाद देते थे क्रमशः दिन चढ़ने के साथ साथ भक्तों के आगमन में भी वृद्धि होने लगी शरद ऋतु की उमस थी उन दिनों मठ में बिजली के पंखे या बिजली बत्ती नहीं थी मैं एक बड़े ताड़ के पंखे से महापुरुष जी महाराज को हवा करने लगा लगभग 11 बजे एक साधु ने आकर खबर दी कि पूज्यपा शरद महाराज माँ के मा स्थान से आए हैं सुनते ही महापुरुष महाराज ने उपस्थित भक्त बृंद से स्नेहपूर्वक कहा अब तुम लोग माँ दुर्गा की पूजा देखने जाओ हमें कुछ अन्य कार्य है सबके चले जाने पर पूज्य पार्षद महाराज महापुरुष के कमरे में आए और महापुरुष को प्रणाम कर उनके पास बैठ गए मेरे सामने एक दुविधाजनक परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मैं पंखा झलूं या चला जाऊं। किंतु तो ऐसा सुवर्ण सुयोग दोनों की एक ही साँस सेवा करने का मौका मिल गया सोचकर मैं उसी तरह खड़े खड़े उन लोग दोनों को पंखा झलने लगा लगभग आधा घंटे तक आपस में वार्तालाप करके दोनों नीचे के पूजा मंडप में आ बैठे तीसरे पर तीन बजे जब भक्त मंडली के बचे हुए लोग मठ के लंबे चबूतरे पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तब एकाएक घने बादल से आकाश छा गया ऐसा लगा मानो मूसलाधार पानी बरसेगा आसन्न वृष्टि की आशंका से सभी लोग कुछ चिंतित होते हो गए ऐसी स्थिति देखकर महापुरुष जी अपने कमरे से नीचे आकर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे माँ माँ जगदम्बे तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होता है तुम अघटन घटन पटीयसी हो ये भक्त लोग बहुत दूर से आए हुए हैं तुम्हारा प्रसाद न खा सके तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा माँ रक्षा करो रक्षा करो आश्चर्य की बात देखते देखते आंधी आ गई और बादलों को उड़ा ले गई भक्त लोग निश्चिंत होकर प्रसाद पाने लगे सारा मठ जय दुर्गा माई की जय ध्वनि से कूंज उठा उसी दिन रात को मैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्वामी जी के मंदिर के दक्षिण और बरामदे में लेटा था रात के लगभग दो बजे संधि पूजा होने को थी एक साधु ने डेढ़ बजे घंटा हो सबको जगा दिया गंगा के घाट पर हाथ मुँह धोकर पूजा मंडप में उपस्थित हुआ यहाँ दिखाई पड़ा कि पूजा मंडप के भीतर पुराने ठाकुर मंदिर की सीढ़ी के पूर्व ओर जगन माता दुर्गा की मृंडमय मूर्ति है और उसके सामने ही महापुरुष ध्यानमग्न बैठे हैं इस समय रात के दो बजे संधिग्ध क्षण के भाव गंभीर वातावरण में पूजा की तैयारी हो रही थी पूरे मठ में सन्नाटा था महापुरुष उस अवस्था में बहुत समय तक रहे उनकी यह ध्यान गंभीर मूर्ति मेरे हृदय में ध्यान की वस्तु बनी हुई है महान आनंद से पूजा के चार दिन बीत गए विजयादशमी के दूसरे दिन महापुरुष जी को प्रणाम तथा श्रद्धांजलि निवेदित कर मैंने गांव जाने की आज्ञा मांगी उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा मठ की पूजा देखकर जाने के लिए कहा था क्यों आनंद मिला न अंतर का आनंद शब्दों द्वारा प्रकट करने की शक्ति मुझमें नहीं थी मौन कृतज्ञता से मेरा हृदय भर गया मठ की इस पूजा का आनंद मेरे जीवन की एक अक्षय संपत्ति तथा अमर स्मृति बन गई 1927 सौ ईस्वी का अगस्त महीना कार्यालय में मैं काम कर रहा था एकाएक पता लगा कि मठ से विविध केंद्रों में तार वार्ता भेजी जा रही है स्वामी शारदानंद अटेक्ड विथ एपोप्लेक्स स्वामी शारदानंद की मृगी रोग से आक्रांत है उस दुखद समाचार से अत्यंत विचलित होकर मैं एक भक्त के साथ कलकत्ते के लिए चल पड़ा दूसरे दिन प्रातः काल मठ में पहुंचकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के अनंतर मैंने श्री महापुरुष के पास जाकर पूज्य पाठ शरद महाराज की शारीरिक अवस्था के बारे में पूछा देखा महापुरुष महाराज अत्यंत चिंतित और विषन्न है उस समय मठ में टेलीफोन नहीं था मठ के दक्षिण और मारवाड़ी बगीचे के टेलीफोन से उद्बोधन लेने के पास वाले एक उद्बोधन लेन के पास वाले एक व्यक्ति के फोन द्वारा शरद महाराज के स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर समाचार लिया जा रहा था महापुरुष जी ने बताया तुम लोग स्टीमर से चले जाओ और समाचार ले आओ हम दोनों प्रातः लगभग आठ बजे मां के निवास स्थान पर पहुँचे उद्बोधन लेन जनता से भर गई थी अनेक प्रयत्न करने पर भी भीतर जाना संभव नहीं हुआ लाचार होकर बाहर लिखा प्रेजेंट कंडीशन सेम वर्तमान अवस्था वैसी ही है देखकर मठ में महापुरुष जी को सब समाचार निवेदित कर दिया दूसरे दिन फिर हम दोनों उत्कंठित भाव से माँ के स्थान पर गए किसी तरह एक मिनट के लिए ऊपर जाने की आज्ञा मिली और हम वहां पहुंच गए देखा पूजनी शरद महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं शरीर का दाहिना भाग आक्रांत है एक सेवक मृग में एक सेवक मुख में गंगा जल दे रहा है डॉक्टर वैद्य दौड़ धूप कर रहे हैं कैसा मार्मिक दृश्य था जीवन में वही मेरा अंतिम गुरुदर्शन था रोते हुए दूर से प्रणाम करके मठ में लौट आया और महापुरुष जी को सारा समाचार बताया कुछ समय बाद वे अपने कमरे से नीचे उतर आए हम लोग उनके पीछे पीछे चले नीचे आकर वे दक्षिण दिशा में स्वामी जी के मंदिर की ओर जाने लगे और बीच बीच में शरत महाराज के संबंध में अनेक बातें बताते हुए एक समय मानो अन्य मनस के होकर कर बैठे आहा शरत मुझसे कितना छोटा है वह भी एकाएक अपना भाव दबा उन्होंने कहा उस पार बराहनगर का परामा परामाणिक घाट और तंग गली है वे दिखाई पड़ते हैं नारियल के पेड़ उसी घाट पर हम दोनों नित्य नहाते थे महापुरुष के श्रीमुख से शरत महाराज के संबंध में यह बात सुनकर तथा उनके मन की अवस्था जानकर हमारा मन बहुत ही विषादग्रस्त हो गया इसके कुछ दिनों बाद ही शरत महाराज का शरीर छूट गया फिर कुछ काल बाद महापुरुष जी का शरीर भी बहुत अस्वस्थ हो गया मानो वह भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए सांसारिक सभी विषयों से उनका मन उठ गया 1927 सौ ईस्वी के सितंबर मास में कुछ स्वास्थ्य लाभ होने पर मधुपुर स्थित सेठों के बगीचे वाले मकान में महापुरुष जी वायु परिवर्तन के लिए लाए गए हम लोग बीच बीच में तार भेजकर उनके शारीरिक स्वास्थ्य की खबर आदि लेते रहते थे नवंबर मास के अंतिम भाग में उन्होंने काशी आने का निश्चय किया जिस गाड़ी से वे आ रहे थे वह पटना रात के बारह बजे पहुंचती थी अतः उस समय उनका दर्शन संभव समझ असंभव समझ कर कुछ मित्रों के साथ मैं दोपहर की गाड़ी से रवाना होकर संध्या समय के पहुँचा कुछ समय बाद ही महाराज की गाड़ी क्यूल स्टेशन आ गई हम लोग दूसरी श्रेणी के कमरे में उनके दर्शन के लिए प्रविष्ट हुए उस समय वे पत्थ ले रहे थे हमें देखकर प्रसन्नता के साथ उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे कैसे आए कैसे जान गए कि हम लोग इसी ट्रेन से आ रहे हैं इत्यादि अंत में हम तीनों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देकर उन्होंने कहा जाओ पास वाले डब्बे में बहुत कुछ खाने की चीज़ें हैं लेना ले इतने में गाड़ी छूट गई उन्होंने कहा यह दूसरे दर्जे का डब्बा है दूसरे पास तो तीसरे दर्जे के टिकट होंगे तुम्हारे पास तो तीसरे दर्जे के टिकट होंगे पकड़े जाओगे तो क्या करोगे इतना कहकर वे पड़े थोड़ी देर बाद बारहिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही हम लोग उतर जाएंगे कहने पर उन्होंने सहसा अतीत की बात याद आ जाने से कहा इसी बारह में का इंजन बिगड़ जाने से मुझे एक घंटा रुकना पड़ा था उस समय मैं श्री श्री के साथ कैलावर कैलवार जा रहा था महापुरुष महाराज श्री के साथ कैलवार गए थे इस घटना का उल्लेख इससे पहले किसी ग्रंथ में नहीं मिलता आश्चर्यचकित होकर मैंने सोचा इतने दिनों की पुरानी बात है किंतु घटना उन्हें अच्छी तरह याद है वह श्री के साथ कैलावर कैलवार गए थे यह घटना हम में से किसी को नहीं मालूम थी महापुरुष जी को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग पटना लौट आए